महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाई वस्तु का आकर्षण धरती की ओर होता है आपने देखा होगा वृक्ष में फल जब फट जाता है तो धरती पर टूटता वस्तु, वस्तु है की आकर्षण शक्ति वस्तुओं को ओर अपनी ओर अपनी खींचती है इसका अर्थ क्या है कि सभी वस्तुए भौतिक तत्वों की लगी हुई हैं सजातीयता के कारण धरती का आकर्षण वस्तुओं पर प्रभावशाली होता है समुद्र महाराज ने एक सूत्र लिखा उसमें उन्होंने यह लिखा है कि वस्तु छुपती है धरती की हो और मैं चुपता है दिव्य चिन्हय रसरूप अनंत बहुत बढ़िया बात है सोचने समझने के लायक है वस्तुओं की सजातीयता धरती के साथ है भौतिक अनु परमाणु से बनी हुई वस्तुए सहज ही धरती की ओर आकर्षित होती है और नये तत्व जो बना है जिसको हम लोग अहम कहते हैं वह जो है वह भौतिक तत्वों का रचा हुआ नहीं है वह है अलौकिक तत्वों से रचा हुआ है इसलिए उसका सहज आकर्षण उस ओर होता है जो दिव्य चिन्हय रस रूप है जो अविनाशी है जो ज्ञान स्वरूप है जो रस स्वरूप है उसकी ओर मैं का आकर्षण होता है खिंचाव होता है और उसी से इस मय में सजाग देता है उसी आकर्षण में स्वास्था मिलता है और उसी से मय का नित्य लोग होता है अब अपनी दशा देखें हम लोग कितनी बड़ी भूल है बड़ी बुद्धिमानी के साथ हम लोग यह कहने लग जाते हैं कि क्या बताएं तो संसार का सुहावना दुर्भावना रूप इतना बढ़िया है इतना सुखद है की मेरा सहज आकर्षण उसकी ओर हो जाता है कई साधक भाई और बहन ऐसे हैं जो अपनी तकलीफ बताते हैं तो यह करते हैं कि सत्संग सुनकर सदग्रंथों को पढ़कर तो सही बात कुछ और मालूम होती है परंतु संसार का जो तो सुखद रूप है वो इतना आकर्षक है कि से छोड़ा नहीं जाता ये तो कष्ट बताते ही मम्मा मालूम है कि शरीर पता के लिए नहीं रहेगा मालूम है कि जो दृश्य आज बहुत ही प्रियर लग रहे हैं आगे रहेंगे नहीं इस बात को जानते हुए भी संसार की ओर से मन हटता नहीं यह शिकायत रहती है कि नहीं ये रहती है और वैज्ञानिक तथा तो दार्शनिक सत्य क्या है धरती और वस्तु की सजाशीलता है इसलिए वस्तु तो आकर्षित होती है धरती की और मैं आकर्षित होता है परमात्मा की ओर नित्य तत्व की ओर दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व की ओर सच्ची बात तो यह है और अपने लोगों को भ्रम कितना बड़ा हो गया भ्रम ये हो गया कि मैं क्या बताऊं, क्या में जीवन अच्छा हो सकता है लेकिन संसार का सुख जो है छोड़ा ही नहीं जाता मेरा आकर्षण उसकी ओर है ऐसा हम लोग मान लेते हैं तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के, के आधार पर यह जाना गया कि मनुष्य जो स्वयं अपने आप में अलौकिक शक्ति भी रखता है वह यदि अपने ही द्वारा किसी गलत बात को स्वीकार कर ले तो उसकी स्वीकृति के स्वरूप उसके जीवन में से वह भ्रम कभी नहीं। अपने ही द्वारा हम लोगों ने मान लिया है कि धरती की ओर संसार की ओर मेरा बड़ा भारी आकर्षण है तो बात तो ये सच नहीं आप बनाए गए हैं अविनाशी तत्व से आपकी रचना में अलौकिक जीवन की मांग है आपका सहज आकर्षण उस अविनाशी तत्व की ओर है लेकिन धमदर्श जब शरीरों के साथ हम अपने को मिला लेते हैं तो वस्तु के साथ मिला लेने पर के समान अपनी वृत्ति बन जाती है मालूम साथियों बड़ा खिंचाव है तो अपने संबंध में अपनी धारणा बहुत ही स्पष्ट और सत्य के आधार पर बनानी चाहिए यह निवेदन करती चीज या तो आप इस सत्य को इंकार करिए जिसको कि स्वामी जी महाराज ने स्थापित किया अपनी अनुभव के आधार पर वस्तुओं का खींचाओं की गोर होता है नए का खींचाओं तत्व की गोर होता है या तो इसे स्वीकार करेंगे और स्वीकार नहीं कर सकते इसे स्वीकार करेंगे तो इसके संबंध में अपने को इतना बना लीजिए किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है इसके आधार पर आप इसे स्वीकार कर लेंगे की मेरा सहज आकर्षण उस दिव्य से मैं स्वरूप अस्तित्व की ओर है इस बात को आप स्वीकार करेंगे तो इधर का लगाव सहज से छूट सकेगा जिसमें आपका सहज आकर्षण हो नहीं सकता उसके संबंध में हमने मान लिया है ये सेल्फ कंसेप्ट लाता है अपने संबंध में अपनी धारणा बहुत जोरदार काम करती है तन पर मन पर इंद्रियां, इंद्रियां, इंद्रियां, सब पर अपने संबंध में अपनी धारणा जाती है। इसलिए यह सदा दी कि अपने संबंध में कोई गलत बात स्वीकार करके मत बैठो मान लो कि आप करने के लिए निकले हो और कोई सुंदर सा फूल खिला हुआ देख आपका सके तो आप दृश्य में सत्यता सुख रूप का स्वीकार किया है इसलिए यह खिंचाव उस ओर हुआ परंतु उस पुस्तक की सुगंधी का प्रभाव उस पुष्प के कोमल कोमद स्पर्श का प्रभाव उसके सुंदर सुंदर रंधन का प्रभाव कहां तक जाएगा केवल स्कूल और सूक्ष्म शरीर की सीमा में जहां कपड़ा जाएगा उसके आगे नहीं जा तो फिर अब आप अपने से पूछिए कि किस आकर्षण के आधार पर अगर तुम किसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाओ तो वह क्या सदा के लिए संतोष देने वाली होगी नहीं होगी उस पुष्प को तोड़कर करके हाथ में ले लीजिए तो जहाँ से उसको जो रात मिल रही थी उससे उसे विच्छिन्न कर तो कितनी देर आपके हाथ में वो सुंदर रह पाएगा उसकी उसकी सुंदरता की सीमा छोटी हो गई कि बड़ी हो गई छोटी हो गई अगर उसको आप अपने श्रृंगार का श्रृंगारी सामग्री बना ले तो कितनी देर तक उसकी सुंदरता से आप अपना श्रृंगार कर सकेंगे और थोड़ी देर के लिए तो, तो अगर संसार के दृश्यों पर दृष्टि जाती है और आपको लगता है कि इस ओर मेरा आकर्षण हो रहा है तो उस पर विचार करिए उसी जगह बैठ जाइए उस दृश्य को सामने लेकर के अपने संबंध में सोचिए कि क्या बात है स्वामी राम जी के जीवन की सबसे घटना है उनको बहुत ही सुगंधित पके हुए लाल सेव खाने का बड़ा शौक था तो जब अपनी भूल जाने का प्रश्न उनके सामने आया जब नाशवान दृश्य से संबंध तोड़ने का प्रश्न आया तो वे बाजार से बहुत अच्छे अच्छे पसंद के लायक सेब खरीद करके आते और अपने कमरे में स्टडी टेबल पर रख देते जिन दिनों वे, दिनों में वे के अध्यापक लेक्चर दिनों की बात है, टेबल पर अम्ब ग और उसको देखते रहते देख रहे हैं दो तो दिन जीते चार दिन जीते दस दिन जीते फिर क्या हुआ लाल लाल रंग गया फिर क्या हुआ छिता होता सिक फिर क्या हुआ उसकी बुद्धि सूख गई सड़ गई तो उसमें से दुर्गंधी निकलने लगी जो तो सुंदर रंग की जगह पर सूर्य रंग बन गया सुगंधि की जगह पर दुर्गंधी आने लगी सत्य के स्वरूप का दर्शन करके और सेव उठा करके फिर दिया किसका काम है यह एक मानव का काम मैं अपने लोगों की जो वर्तमान दशा है उस दशा का काफी उस उस दशा की काफी गुंजाइश रखकर के उसके ऊपर उठने का प्रयास करती हूँ जिसमें कोई भाई कोई बन जन्मते हैं, कि हाँ उन्हें तो लोगों को संस्कार बड़े अच्छे नहीं होंगे बहम्बेबाजी बनाकर के अपने को बचाने लिया जाए इसलिए मैं नीचे स्तर से कहानी शुरू करती हूँ तो कोई भाई कोई बार हम सकते हैं कि क्या करें हमारा कोई बड़ा आकर्षण होता है तो सच्ची बात तो ये नहीं सच्ची बात तो यह है कि नाशवान का आकर्षण नाशवान को खींच सकता है धरती का आकर्षण भौतिक तत्वों को खींच सकता है मनुष्य जैसे जिसका मैं अलौकिक तत्वों से रचा गया उस अलौकिक तत्वों को तो ये भर्ती नहीं खींच सकती ये बात आप मानने को तैयार हैं कि नहीं ये मैं गप तो नहीं कर रही हूँ ये दार्शनिक सत्य हैं, भौतिक तत्वों से बनी हुई वस्तुएं धरती के आकर्षण से प्रभावित होती हैं, खींच के धरती पर आ जाती हैं। तो नाशवान का आकर्षण जो है वो नाशवान को ही खींच सकता है अविनाशी को कैसे पकड़ लेगा अविनाशी को कैसे खींच लेगा अविनाशी को कैसे बांध लेगा ऐसा नहीं हो सकता और यही कारण है वो वो अहं का जो विश्लेषण है मानव सेवा समिति पद्धति में उसमें स्वामी जी महाराज ने बताया यह एक ऐसी विलक्षण रचना है मनुष्य के मय की रचना जो है वो एक ऐसी विलक्षण रचना है कि मनुष्य जब अपने को नाशवान के साथ मिला देता है परिवर्तनशील के, के साथ मिला देता है तो उसी के सब को लक्षण उस पर लागू हो जाते हैं और वही मनुष्य जब अपने को अविनाशी स्वरूप से मिलाता है अविनाशी परमात्मा से मिलाता है तो वो उनकी विभूतियों में समाहित होकर उनके समान हो जाता है तो एक ही ग्रह है जिसमें जगत के आकर्षण भी मौजूद दिखाई देते और जिसमें सबके की जिज्ञासा भी परम प्रेम की प्यास भी रहती है और दोनों बातें आप अपने में देख रहे हैं तो शरीर को लेकर जब भौतिक हम होते हैं तो इस बात को तो बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए अगर किसी वस्तु के प्रति खिंचाव हो तो शर्माइए तो मत अपने को बुरा मत समझिए उस आकर्षण को दबा करके छिपा करके दूसरों के सामने त्यागी वैरागी बने रहने की चेष्टा मत कीजिए जो चीज आपको खींच रही है उसके पास जाकर के बैठ जाओ उसको ले करके घर में एकांत में बैठ जाओ स्वामी रामकृष्ण की तरह उसके नाशवान और परिवर्तनशील स्वरूप का अच्छी तरह से दर्शन कर लो संभव है कि असंभव परिणाम क्या निकलेगा परिणाम यह निकलेगा कि शरीरों से अपने को मिला स्वरूप यह आकर्षण उत्पन्न हुआ था उसके परिणाम को विवेक के प्रकाश में देख लेने के बाद वो आकर्षण खत्म हो जाएगा नहीं रहेगा तो जो मुख्सा है है जो सत्य है वह रख जाता है बात है है अब आगे अपने लोगों को जीवन की पूर्णता प्रोग्राम और जुल्दी जुल्दी करना है शरीर के नाश होने से पहले वो सारी तैयारी पूरी हो ही जानी चाहिए जिससे कि के साथ जो भूल के कारण मेरा लगाव बंधिया गया वो टूट जाए और जिस अविनाशी स्वरूप से हम लोग रचे गए हैं उसके तीव्र आकर्षण के प्रवाह में हम उससे अभिन्न हो जाए यहाँ तक का सब रहस्य अपने को अपने सामने रखना है बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि सुखद घड़ियों में घोट प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते रहने पर भी अनेक प्रकार के सुखद साथियों के बीच में रहने पर भी मनुष्य का स्वयं का अपना जो अनुभव है वो ये है कि संसार के संपर्क से मिलने वाला ऊंचा से ऊंचा सुख जो है वह आदमी को भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाता प्रभु के मंगल में विधान से जीवन के मंगल में विधान से हम लोगों ने सुख की खड़िया देखी है कि नहीं अनेकों प्रकार के सुख अनेकों भाई बहनों के सामने आए और गए इस बात की तो पक्की जानकारी है ये है ना अब उन बीते हुए सुखों का प्रभाव देख लो अपने पर क्या प्रभाव हुआ क्या अनेकों बार सुखद प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होकर के भी हम लोग सुख के लालच से मुक्त हो गए रह गया और क्या हुआ तो बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए इस आपत्ति में कि अब सुख भोगने की शक्ति घट गई और भोगने की इच्छा रह गई तो इच्छा रह जाए और परिस्थिति चली जाए इच्छा रह जाए और भोगने की शक्ति घट जाओ तो कितनी दयनीय दर्दनाक दशा है कोई भी सम्मान साली मनुष्य इस दशा को पसंद सकता है नहीं सकता बहुत बुरा लगता है इसका अर्थ क्या है तो सत्संगी भाई बहनों को सजग व्यक्तियों को बहुत स्पष्ट रूप से अपनी इस दशा का अध्ययन करके यह मान ही लेना चाहिए कि मेरा जो व्यक्तित्व है वह सुख भोग की प्रवृत्ति से संतुष्ट होने वाला नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं हुआ भाई भरा क्यों नहीं तो इसलिए कि आप स्वयं जिसको मैं कर हम लोग संबोधित करते हैं वह अहम रूपये अणु भौतिक तत्वों से बना नहीं है अलौकिक तत्वों से बना हुआ है और वह जो बिना देखा बिना जाना दिव्य चिन्ह में अस्तित्व है वह अस्तित्व निरंतर हम लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। तो अब आप अपनी बहुत ही सामान्य बुद्धि से शरीरों के साथ तादात्म जोड़ कर धरती पर हम लोग बैठे हैं अलौकिक प्यास से कृषि होकर अलौकिक जीवन की चर्चा करने हम लोगों की वर्तमान दशा तो यहीं से आप सोच करके देखिए की समग्र उत्पत्ति के मूल में जो अनुत्पन्न अविनाशी तत्व है उसकी विद्यमानता इसी क्षण में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं की नहीं ने? कर रहे हैं अगर वो न होता तो उत्पत्ति का क्रम चल सकता था ने? नहीं चल सकता था तो उत्पत्ति विनाश का एक क्रम चल रहा है बन बन करके तैयार हो करके आकृतियां बनती जा रही हैं बिगड़ती जा रही हैं उपस्थित जा रही हैं मचती जा रही हैं यह जो एक अनवर क्रिया चल रही है एक क्रम चल है तो यह सब किसी न किसी एक उद्गम में से मौलिक तत्व में से ही उत्पत्ति सबकी हो रही है औ, और विनय सबका हो रहा है इस दृष्टि से आप देखें तो आपको इस बात को मानना चाहिए कि वह दिव्य चिन्मय अस्तित्व जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे है जिसकी आवश्यकता हम सभी लोग कर रहे हैं वह इसी क्षण में हमारे भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है है <laughs> भक्त बन करके के बारण कर दो ज्ञान पंथ के ताकत कह करके नित्य तत्व कह दो निज स्वरूप कह दो ब्रह्म कह दो योग पंथ के ताकत होकर के परम तत्व कह दो जो भाषा अच्छी लगे सो कहो लेकिन है वो दिव्य है चिन्मय है रसमूप है ये तीनों बातें हमारे बड़े काम की होती है इसके तीन विशेषण मैं याद रखती हूँ महाराज ने किया है वह, वह समर्थ भी है करवज्ञ भी है जीवन स्वरूप भी है प्रेम स्वरूप भी है और उसी की आकर्षण शक्ति हम सभी भाई बहनों को जाने हम जाने हर रूप में सुख में दुख में सब दशा में अपनी रहती है परिणाम क्या होता है तरह तरह के पत्र मेरे पास आते हैं कुछ साधक ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति सुखमय है तो जब उनको सुख मालूम होता है तो घबरा करके मुझको पत्र लिखते हैं कहते हैं दीदी सब प्रकार की अनुकूलता की घबरा है? तो उसको कहते हैं की भाई धीरज हो तो, दुसहारी हरी को तो याद करो उनका यात्रो सुख की याद छोड़ो तो सी बातें मेरे पास होने की है सुख की घड़ी में जब चारों लोग ऐसी उनको आराम मिलने लगता है तो घबरा करके नंबर को समीकते हैं और कहते हैं कि चारों से बरस लोग ऐसी मेरे चारों दीदी मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं सबके ऐसी निमुन न हो जाऊँ दुख न हो जाऊं। अगर आप कहेंगे कि मनुष्य का सहज आकर्षण सुख में है तो सुख की घड़ी में उस परमात्मा ने उस सत्य की याद किसने दिया है आज का जो विषय चल रहा है वो ये है कि माश्मान का आकर्षण माश को आकर्षित करता है अविनाशी का आकर्षण अविनाशी को आकर्षित करता है तो सुख के घड़ी में चार हो सुखद सामग्रियों से भरे पर भी उस सत्य की याद उस सत्य के आकर्षण में उसकी ओर मुझको उसी ने खींचा, दुख में तो आदमी सहज से याद पर चाहिए दुख की घड़ी में जब शरीर और संसार के साथ मिल करके अपने को आराम नहीं मिलता है ट्रेन नहीं मिलती है तो घबरा करके तो उसको याद करते ही है मैंने ऐसे ऐसे साधु को देखा है उनके साथ रही हूँ महाराज के पास जब मैं दुख की कथाएं सुना थी तो मैं सब्जन सुख की कथाएं सुनाते और कहते कि महाराज जी जब से जन्मा तब से ऐसी परिस्थिति में पला हूँ कि मुझको किसी प्रकार की कठिनाई सामने अभी तक तो नहीं मिली थी अब तो सब के प्रकाश में मुझे समझ रहा है कि था। तो उस काल में भी वह जो दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व है उसके आकर्षण का प्रभाव आपके आपके व्यक्तित्व को तो उस ओर खींचता रहता है आज की इस बैठक में मैं अपने आत्मी भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप इस बात को भूल जाइए कि संसार आपको आकर्षित कर रहा है आप इस बात को याद रखिए कि वह अनंत परमात्मा आपको आकर्षित कर रहा है वही आपको अपनी ओर खींच रहा है भक्त होने के नाते भगवान को देना और और विचारक होने के नाते दिव्य चिन्मय का स्वरूप अस्तित्व कर देना जो पसंद आए शो करते हैं, लेकिन उसी का आकर्षण हम सब भाई बहनों को उस ओर ठीक रहा है स्वीकार कर रहे हैं इस स्वीकृति से आपका बड़ा उपचार क्या अनुसार होगा की बड़ी भारी एक एक भूल जीवन में हम लोग हैं। कहते हैं कि भाई परमार्थ के पथ पर चलना बड़ा कठिन है तो तुम तो सोचो कि नाशवान शरीर के साथ जुट करके नाशवान धरती की ओर हमारा क्षणिक आकर्षण है ये अधिक जोरदार है कि जिम्मय रूप अस्तित्व का अविनाशी आकर्षण हमको उनकी वह खींच रहा है वो ज्यादा जोरदार होता जो कि ये ज्यादा जोरदार है जो वही ज्यादा जोरदार है ना मानते नहीं अपने को दम में जागते हैं हैं क्या बताए ये तो छोड़ो ही नहीं जाता अगर आप स्वीकार कि मैं दुर्बल हूँ तो दुर्बलता आपके सिर पर सवाल है आप स्वीकार कर लेंगे का लालची हूं तो वो लालच आपके सिर पर सवाल है आप स्वीकार कर लेंगे कि मैं, मैं, तो मैं अविनाशी तत्व का बना हुआ हूँ मुझमे अविनाशी की मांग है और मेहरा जो जब स्वयं का अस्तित्व है यह अस्तित्व है उस दिव्य चिमय रश्मी के अस्तित्व से आकर्षित है तो ये तो स्वभाव से ही उस ओर जाने वाला है यह तो स्वभाव से ही उस ओर खींच रहा है रास्ते में देर क्यों लग रही है देर इसलिए लग रही है की क्षण के सुखद आभास के लालच में अनंत आनंद पर वर्षा डालकर हम बैठ जाते हैं जिस को दिए, अपने द्वारा अपने को सुख का लालची स्वीकार कर दीजिए प्रातः काल होकर उठे तो याद कर करिए एक बार भाई संसार में जो आकर्षण शक्ति है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती है मुझको तो वह अमित अविनाशी प्रत्येक आकर्षित कर रहा है अब हम इसकी ओर नहीं देखेंगे हम तो उसी ओर आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि दुर्बल से दुर्बल साधक असमर्थ से असमर्थ साधक जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और जिसमें शारीरिक बल भी नहीं है और जिसका कोई संगी साधिक सहायक भी नहीं है ऐसा निर्साधक जो इन सारी बातों में अपने को मानता अच्छा हो फिर भी उसके भीतर जो अलौकिक मान विद्यमान है उसके आधार पर वो निर्णवताओं से मुक्त होना जानता है तो हो जाता है उसकी आवश्यकता अनुभव करता है तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और मेरे निर्विकार निर्म निष्काम होना चाहता है तो ये सारी बातें उसके भीतर आ जाती हैं। वो प्रभु के शरणागत होकर उनकी कृपा का आश्रय लेकर उनके प्रेम का पात्र बनना चाहता है तो बन जाता है ऐसा होता है एक बार एक साधक स्वामी जी महाराज को मिले उनके दोनों हाथ लेना से कटे हुए थे दोनों पांव लेना से कटे हुए थे बड़ी प्रसन्न मुद्रा थी समझ महाराज उन दिनों में अकेले चंबल चंबल नदी के किनारे पहाड़ की गुस्सा में रहा करते थे तो कुछ लोग उनको को कर बात करके ऊपर गुस्सा पर चढ़ा के ले गए पत्थर का पहाड़ वो नहीं है चंबल नदी के किनारे मिट्टी का पहाड़ है तो सीढ़ी उड़ी कुछ नहीं बन सकती मिट्टी मिट्टी ही काट कर हम दो तो सहारा ले लेते हैं और टूटती रहती है ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल लेकिन कुछ लोग ले लोगों ने डाल दिया महाराज जी से बातचीत होने लगी बड़े आनंदित थे वो कच्चर दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए दोनों पाँव कटे हुए कोई साथ ही नहीं अब पैसा रखने का नहीं हाथ तो नहीं है तो कैसे कुछ नहीं था उनके पास और बड़े आनंद मस्त थे तो समी महारा ने महाराज से पूछा कि भैया तुम आए कैसे वो सब करते हैं कि आपके पास कैसे पहुँच गया जैसे लोगों ने वहां से उठा करके यहाँ पहुँचा दिया ऐसे ही लोग उठा कर एक से किसी के पैसे ऐसा क्यों करते हो यात्रा क्यों कर रहे है वो। मेरे तो हो मेरे लगे महाराज ने कहा था और सब यात्रा हो गई है इसलिए अनुराग मुझसे मिला के तो महाराज आपका दर्शन करने आ गया खूब तो आनंद में आनंदित है कोई दुख नहीं अभाव नहीं पर नहीं शारीरिक असमर्थता का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, है। मैं केवल इतनी सी बात पुष्ट के रूप में श्रोता कुछ भाई की सेवा में अर्थित करना चाहती हूँ कि कभी इस बात को भूल करके भी मत का करो कि संसार का आकर्षण तुम्हें पकड़ अगर अब अग तक यह आकर्षण तुमने व्यक्ति पर चला रहा तो केवल इस भूल से कि तुमने उसको अपने सब करने दिया नहीं तो नहीं और अनंत जीवन का जो तो मूल स्रोत है अनंत माधुर्य का बहुत ही मीठा आकर्षण किसमें है आकर्षण से आकर्षित हो करके भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए मुंह से से देर हो तो यह भी इसी कारण से कि हमने मान लिया कि भगवत प्राप्ति बड़ी दूर की बात है कि जीवन मुक्ति बड़ी दूर की बात है कि परम शांति बड़ी दूर की बात है की नित्य योग बड़ा कठिन है कठिन कैसे हो सकता है जिससे तुम्हारी जिससे जाने के कारण से करके जनित को आज के का भोग तक लिए कहीं विश्राम नहीं मिला उससे मिलना कठिन से हो जाएगा जिससे तुम्हारी सजाशीलता है उससे अभूर होना कठिन कैसे हो जाएगा जो अपने अनंत माधुरी से हमारा आस पास सबकाश्राणी मात्र का भरण पोषण पालन समाप्त कर रहा है पास पहुंचना दूर कैसे हो जाएगा जो नित्य निरंतर अपने ही विद्यमान है उससे मिलना कठिन कैसे हो जाएगा या तो जीत गिर की ये सब बातें आप नहीं मानते हैं, हिम्मत है करने की नहीं तो ऐसी एक दृष्टि अपने में बढ़ा दी बाहर दुख किसान मानव होता है वो दूर का परिणाम है उसने आप तक संतोष नहीं दिया और उसी की वो दौड़ करके अपना जो जीवन का विध सकते हैं उसी से हम विध होकर अनेक प्रकार के दुखेंगे उनकी ओर से आकर्षित है उनकी ओर से याद दिलाया जाता है और नहीं तो के पास पहुंच करके, मुझे का पता चला, तो कहीं कहीं किसी किसी लेख में लिखा दिया है मैंने, और संगीत भाई बहनों के बीच में तो बहुत बार निवेदन किया कि मैं क्या बताऊंगी मैं तो समझती थी कि केवल जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति के लिए ही साधक होना जरूरी है ऐसा मैं उनके थी। लेकिन उनके पास हुए मार्ग पर चलने उन्हें पूरा पूरा होने से काम होता है लेकिन थोड़ा सा जो तो प्रयास किया मैंने साधक के जीवन को स्वीकार किया कि मैं साधक हूँ और थोड़ा प्रयास किया तो उसी में मैंने देखा मुझे अपने लिए बहुत ही स्पष्ट अनुभव हुआ कि कहा तो सुखगुरु की लहरियों में वाला एक एक, एक और कहां उस परमात्मा की अनंत तो मैं कहने लग गई, लिखने लग गई, मैं ये कहने लग गयी कि महाराज जी मैं अपनी दुर्दशा से मुक्त होने के लिए जितनी जितनी का अपने में नहीं पाती हूँ उससे अधिक तत्परता उस पर में है हमको सुधार लेंगे ये मैंने जड़ता के साथ अपने को जड़ बनाकर से बने हुए शरीर के साथ अपने को मिलाकर अनेक प्रकार के दुख अनेक से हुए भी, अपने उद्धार के लिए उतने व्याकुल हम नहीं हैं जितना हमारे उद्धार का चाल उस कदम ऐसी चालू ऐसा मैंने किया और उसके आधार पर मैं निभाया कि केवल जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति का मार्ग किया हो ऐसा नहीं बड़ा तो ही सहज हो गया बहुत सी बातों में मैंने ये भी कहा की भाग्य की रेखाए बदल गई ये सब रक्षक नहीं मन बहलाओ की बात नहीं है आप लोगों के सामने जुदी जुदी चर्चा करने का प्रश्न नहीं ये सुख सुख के ऊंधन में पड़े हुए साधक को जब आराम मिलता है विश्राम मिलता है प्रकाश दिखाई देता है चलने का मार्ग मिलता है अपने से अधिक अपना विची जब जब सब प्रकार से सहारा देने लगता है तब इस प्रकार की बातें जो भी अपने विच से सजने लगती है ऐसा अनुभव आप अनेकों भाई बहनों का होगा और ऐसा आप पसंद करेंगे कि जिनको अब तक नहीं हुआ लगा उनके भी वादे नहीं मिले अब समय पूरा हो गया, करी देर के लिए शांत हो जाएगी जो अपने में भगवान की स्थापना करता है वह विद्यार्थी है जो अपने को भगवान के आगे समर्पित कर देता है वह भक्त है ज्ञान में अपने को मिटाना है और भक्ति में अपने को समर्पित करना है ज्ञान में जीव ब्रह्म के स्तर पर जाता है भक्ति में ब्रह्म जीव के स्तर पर आता है भक्त भगवान को मानता है और प्रेम भगवान ही करते हैं प्रेम का अर्थ कुछ लेना नहीं आनंद को आनंद देना है जिज्ञासु अपने में रहता है जब हम स्मरण करते हैं तो हम देर से तद्रुप हो जाते हैं जब हम में स्मृति जलती है तब इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब उस अविनाशी से प्रद्रुप हो जाते हैं देह से प्रद्रुप होकर करने वाली क्रिया से भगवत मिलन नहीं होता अपने आप स्वीकार की हुई आत्मीयता से प्रभु मिलन होता है गुण और दोष के रहते हुए प्रेम नहीं होता वे स्वयं प्रेम करते हैं तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है जिन्हें ख्याति सम्मान चाहिए उन्हें उदारता देकर वे समस्त जगत का पूज्य बना देते हैं, जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें वे ज्ञान देकर मुक्त कर देते हैं, जिन्हें शांति मुक्ति आदि सब खारी लगे वे ही प्रेम पाते हैं। यहाँ तक कि प्रेमी कौन है और प्रेमास्पद कौन है यह भी पता नहीं चलता और श्रीनाथ सबका मुख्य बिहार सदा वकृत है